गौर हरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री रव हरि गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद भोलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओ नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराश सूनु सत्य हृदय नंदनों व्यासो यमलगल वाग्म ममृतम जगत्पिरती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणे आवर्ति तो हम बराकूपी तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री वन्दे हम चैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीूपं साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वित सजीव साद्वैतम सधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा श्री सहगणललताखान्विता श्री श्री नारायण नमस्कृत्य नरम चुनोत्तम देवी सरस्वती व्यासं तथो जय मुदीर वाछाकलुभ्युभ्यु पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप ऊप दुर्गत दयावलोको हे भट्टिम्म सुसुमते रघुनाथ दासजीव मे कुरते दया द्रा मुलसुवृंदवन की जय परम श्री चैतन चरतामृत श्री गौर भक्तजन उनकी श्रीमद महाप्रभु के प्रति जो नाकृत लीला में सेवा उस सेवा का वर्णन कर रहे हैं जितनी भी भगवान की लीला उन लीलाओं में मनुष्य लीला सर्वोत्तम उत्तम मनुष्य लीला में सेवा की जितनी सुविधाएं प्राप्त हैं इतनी सेवा की सुविधाएं उतनी सेवा की सुविधाएं कहीं और जगह प्राप्त नहीं है बैकुंठ में भी श्री वैकुंठ नाथ के ऊपर छत्र चमर हो रहे हैं परंतु छत्र चमर केवल वैभव रूप है वहां पर छत्र चम्र की जरूरत नहीं है बैकुंठ में धूप थोड़ी पड़ रही है कि बचाव करने के लिए छत्ता की ज़रूरत पड़े, वहां पे तो सर्वदा बसंत ऋतु विराजमान है, वहां पर कोई गर्मी थोड़ी है कि पंखा की और चमर की जरूरत पड़े परंतु तो यहां पर छत चमर यह केवल वैभव रूप ही नहीं है बल्कि सेवा में हरी वो यहां पर सेवा में उनकी अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है तो जितनी भी भगवान की खेलाएं हैं लीलाएं हैं उनमें सर्वोत्तम नर क्रीड़ा है नरलीला है और नरलीला में प्रेम के द्वारा दी गई छोटी से छोटी वस्तु भी कितनी प्रिय लगती है और उसकी कितनी आवश्यकता है ये पहचाने जा सकता है कोई छोटी सी छोटी चीज भी जो दैनंद लीला है मृत्यु की लीला उस मृत्यु की लीला में कितनी उपयोगी है इसको सहज में जाना जा सकता है इसलिए श्री महाप्रभु को ईश्वर न मान करके श्री नवद्वीप निवासी जितने भी भक्तगण हैं वे मनुष्य मान करके जो प्रभु को रुचि लगती है ऐसी वस्तुएं प्रभु को देते हैं छोटी छोटी वस्तुएं देते हैं वे छोटी वस्तु भी श्री प्रभु को अत्यंत अत्यंत प्रिय हैं और आप उनको स्वीकार करते इन प्रिय वस्तुओं में जो आंचलिक रंग है वह अद्भुत विराजमान होता है आंचलिक साहित्य आंचलिक जो जीवन शैली है वो कुछ अद्भुत होती है रीजनल लैंग्वेज रीजनल लिटरेचर उसका अपना गुण होता है उसमें स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों का और भौगोलिक दृश्यावली का जो लोक साहित्य है उसमें उपयोग किया जाता है आंचलिक में आंचलिक जो संस्कृति भौगोलिक स्थिति वहां पर आंचलिक भाषा आंचलिक भोजन आंचलिक जो पहरावा है उन सब का कहीं ना कहीं उपयोग होता है और उससे एक जीवंतता काव्य में सामने आती है इसलिए जो आंचलिक साहित्य है वो केवल भाषा को बिगाड़ करके कहना मात्र ही आंचलिक साहित्य नहीं है बल्कि जहां एक अंचल की एक रीजन की संपूर्ण जो जीवंत स्थिति है उसके जीवन को कहीं प्रकट करना ये आंचलिक साहित्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है और यहां पर जो वस्तुएं श्रीमद महाप्रभु के लिए भेजी गई वे सारी की सारी वस्तुएं एक निश्चित क्षेत्र की बंगाल के पूर्व बंगाल के, पश्चिम बंगाल की जो एक संस्कृति है वहां का जो एक जीवन पद्धति है उस जीवन पद्धति को भी कहीं प्रस्तुत करने वाली हैं, और वो आंचलिक जो परिस्थितियां हैं और आंचलिक भोजन वह कहीं श्रीमद महाप्रभु की नाकृत लीला में आंचलिकता को सबसे अधिक प्रकट करने वाली एक अद्भुत वस्तु है इसलिए उसकी अपनी मेहमान तो नाना अपूर्व भक् द्रव्य प्रभु योग्य भोग्य योग्य भोग श्री प्रभु के अनेक अनेक भक्ष द्रव्य खाने योग्य जो द्रव्य हैं जो प्रभु के भोग के योग्य थे और अपने पूर्व संप्रदाय पूर्व आश्रम में सन्यास आश्रम के पूर्व संप्रभु उस आंचलिक भोजन को जिस तरह से स्वीकार करते थे उस वस्तु को यहाँ के प्रेमी जनों ने श्री प्रभु के लिए भेजा है और श्री राघव उस समय अपनी झाली में वे छोटी छोटी चीजें जो कि उस क्षेत्र को प्रस्तुत करती हैं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं ऐसी को महाप्रभु के सामने समर्पित करते हैं बस् एक महाप्रभु कर उपभोग एक वर्ष तक श्रीमंद महाप्रभु जिनका उपयोग उपभोग कर सके तेरा भी प्यार है दर्शन परिच्छेद के के आम्रा कसुद आम्र कासुंदी आधा कासुंदी झाल का झाल का नाम तो आम का चूरण आधा अदरक जो है उसका चूरण झाल मिश्री इत्यादि जो है जो मिर्च इत्यादि शब्द उसका ऐसा ही कुछ होगा तो झाल कासुंदी झाल की जो कासुंदी है उसका चूर्ण इन सबों को डाल करके जो सुंदर आचार बनाए गए वे आचार महाप्रभु में आए कासुंदी क्या आचार होता है आचार्य होता होगा तो अच्छा में से <laughs> तो तो तो तो पे पहले से पहले पड़ता पड़ता पड़ता है है है फिर फिर के छानना पड़ता है छान के, पूर्ण के है। फिर मतलब अच्छा अच्छा तो चूड़ी है वो पाउडर के ऑर्डर नहीं है तो तो अच्छा अच्छा आम्र आम्र इन सब चीजों को भेजा विविध विधान और नींबू जो है वो नींबू आधा अदरक और आम्र ये जो है आम्र की कली इन सबको बहुत तरह की चीजें वो उनको श्री महाप्रभु के लिए उस समय ये विशेष रूप से भेजी हैं श्री राघ पंडित ने तो राघ पंडित की झाली का वर्णन चल रहा है राघ पंडित ने विशेष रूप से इनको भेजा है आमसी सिंह आम्रखंड तैलाम्र आमता फिर आम आमसी नाम करके कोई चीज है वो आम सी चीज उसको आम का पापड़ समझ लीजिए आम का पापड़ आम्र खंड तेल में डले हुए आम के हचार और कहीं आम को निचोड़ करके आमता जो वो यत्न करी गुंडी कौरी पुराण सुखता और प्रयत्न करके बड़े प्रयत्न पूर्वक जो पुरान सुखता पटसन के शत पत्ते हैं उनका कोई जो वस्तु है उसको विशेष रूप से उसका चूर्ण इन सबों को भेजा गया यत्न करी गुंडी करी पुराण सुखता और बड़े प्रयत्न पूर्वक सुखता जो है उन सुखताओं को भी जाली में कहीं रत्न किया उनको लपेट करके सुखता जो है उनको कहीं आदर पूर्वक लपेट करके उनको रखा गया सुखता बलिया करो अवज्ञा चुत्योली सुखता समझ करके अवज्ञा मत करना ये क्या फूल पत्तियों के चूरण भेजे तो बंदु उसको क्योंकि सुखता ये सुख प्रभुता है नहीं पंचामभु को सुखता खाने में जो सुख मिलता है उतना पंचामृत खाने में भी महाप्रभु को सुख की प्राप्ति नहीं होती है डबल <laughs> कहीं हैदेशी आदमी उनके भोग में ठाकुर जी के भोग में वो तो यदि नीम की पत्ती निचोड़ करके और यदि चूरा करके ऊपर से डाली जाए तो वो तो कहेगा ये कड़वा कर दिया स्वाद बिगड़ गया परंतु तो कहीं रीजनल जो भोजन है उसमें वो ही बड़ी सुंदर और उसमें नीम नीम जो है वो नीम की पत्ती सुखा करके या नीम का छोक लगा करके वो भी बड़ा सुंदर तो महाप्रभु उस सुखता है ये सुख सुखता में श्री महाप्रभु को सुखता चूर्ण में जो सुख मिलता है उसको अवज्ञा भाव से नहीं लेना चाहिए थे सुखता बलिया अवज्ञा न करो चित्य सुखता समझ करके उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए कूट करके, और उसको सुखा करके, और पीट कर, करके और उसका चूर्ण बना करके भेजा जा रहा है तो वो नहीं और उसको मसाले की तरह से ऊपर डाला जा रहा है वो भी नहीं भावग्राही महाप्रभु स्नेह मात्र महाप्रभु भावग्राही होकर के विराजमान है और वे स्नेह के कारण वस्तु को स्वीकार करते हैं सुखता पाता कासुंदी थे महासुख पाए महाप्रभु सुखता के पत्ते माने पत्तों को सुखा करके जो वस्तु तैयार की गई कचरिया इत्यादि उनके द्वारा जो वस्तु प्राप्त वो कचरिया इत्यादि सुक्ता के पत्ते और कासुंदी माने अचार इनके द्वारा श्रीमु महाप्रभु को बड़े सुख की प्राप्ति हो रही है मनुष्य बुद्धि दमयंती करे प्रभुर पाय श्री दमयंती जी जो राघव पंडित की छोटी बहन है ये महाप्रभु में मनुष्य बुद्धि रखती है कि हा महाप्रभु भोजन करेंगे और कहीं अजीर्ण हो गया तो इसलिए अजीर्ण न हो इसके लिए चूर्ण भी भिजवा रही है और ये सुक्ता इत्यादि के चूर्ण ये जल्दी से पाचन कर देंगे इसलिए तो मनुष्य बुद्धि दमयंती करे प्रभु पाए प्रभु के लिए ये मनुष्य बुद्धि रखती हैं कि भोजन है गुरु उधरे कबू आम या है। हो सकता है कि भारी भोजन करने से कभी अपच हो जाए कभी आम हो जाए दस्त हो जाए इसलिए उनका पाचन करने के लिए सुक्ता और ये चूरण उन चूर्णों को विभिन्न चूर्णों को भिजवाती सुक्ता खाई थे। आम खाईते नाश यदि महाप्रभु सुक्ता चूर्ण खाएंगे तो उदर में जो आम हुआ है वो आम का नाश हो जाएगा और श्री महाप्रभु इस आनंद को देख करके ये सहज जो भाव है उस भाव को देख करके श्री महाप्रभु के हृदय में बड़ा उल्लास कि यहां मनुष्यमत लीला हो रही है ये भाव देखकर के परम परम उल्लास की प्राप्ति हो रही है भारती ऋषि कवि ने एक उक्ति कही है कि प्रियण संग्रह विपक्ष संध उपाहिताम बक्षस पीवर सृजन काचित बीज हू जलाम वसंती प्रेम गुणान वस्तु कभी किसी नायिका को प्यारे ने अपने हाथ से कोई माला गुथी प्यारे ने और माला गूथ करके विपक्ष सबने धाऊ वहां पर गण भी विराजमान थी विपक्ष गण भी विराजमान थे परंतु गणों के सामने ही उस नायक ने किसी नायिका को उपाता बख्स से पीवरस्तनी कोई माला गुथ करके प्रिया को धारण कराई उस सुंदरी ने पीवरस्तनी ने उस परम सुंदरी ने उस माला को अपने बक्स पर ही पहन रखा है और सजाम न काचित भिजाऊ और उसने उस माला को अभी भी छोड़ा नहीं है यद्यप वो माला पानी में भीग गई है उसको अब हटा देना चाहिए था परंतु वो नायिका उस माला को इसलिए नहीं छोड़ रही है कि आहा ये माला तो मेरे प्यारे ने मुझे दी है और उनके प्रेम के प्रतीक है इसको मैं कैसे हटा दूं तो भले वो माला मुरझा गई है परंतु फिर भी वो उस माला को पानी में भीगी हुई होने पर भी मुरझाई हुई होने पर भी वह उसको छोड़ती नहीं है उस मैली माला को ही धारण किए हुए हैं जलाविल जल से जो आविल माने भीगी हुई है तो फूल जल से भीगने के बाद तो मुरझा जाएगा वैसा हो जाएगा गीला हो जाएगा तो उस माला को उतार देना चाहिए था पर तो फिर भी वो अपने उत्तुंग बक्ष के ऊपर उस माला को धारण किए हुए हैं क्योंकि वसंत है प्रेम ने गुणांग वस्तु जितने भी गुण हैं वे प्रेम में निवास करते हैं वस्तु में निवास नहीं करते हैं कि यहां पर यह सुंदर अलंकार का सामान्य को विशेष से और विशेष को जहां सामान्य से संपादित किया जाए वहां पर विशेष रूप से अर्थ अलंकार होता है तो ये विशेष रूप से सामान्य विशेषवाद समर्थ थे, थे वो अर्थांतरण न्यास नाम करके अलंकार होता है तो यहां पर एक सामान्य वस्तु का वर्णन किया और फिर एक सामान्य नियम बता दिया एक विशेष वस्तु का वर्णन करके सामान्य वस्तु का नियम बता दिया ये अर्थांतरण अलंकार का बड़ा सुंदर दृष्टान है कि उस नायिका ने प्यारे के द्वारा अपने हाथ से गूंथ करके प्रतिपक्ष के सामने भी नायिका के गले में जो माला धारण कराई थी उस भीगी हुई मुरझाई हुई माला को भी वह नायिका इसलिए त्याग नहीं करती है क्योंकि प्यारे ने उसके सम्मान में वो माला धारण कराई थी इसलिए वो माला पहने हुए है क्योंकि सारे गुण प्रेम में निवास करते हैं वस्तु में निवास नहीं करते हैं प्रेम की महिमा ज्यादा है वस्तु की महिमा ज्यादा नहीं है इसलिए यहां पर सुक्ता चूण उनको भी भेजा जा रहा है उनकी महिमा ज्यादा नहीं है महिमा है श्री दमयंती जी के प्रेम की दमयंती प्रेम के कारण शिवन महाप्रभु को भेज रही है तो श्रीजंद कश्चित ब्रिजयू जला बसंत प्रेम गुणान वस्तु शु गुण वस्तु में नहीं रहते हैं गुण सर्वदा प्रेम में रहते हैं और प्रेम के कारण ही आदर होता है धनिया महुरी तंदूर चूर्ण धनिया सौफ चावल इनके चूर्ण को इनको चूरा करके और लाडू बाधिया चीनी पाक कौरिया सुंदर लड्डू बनाए और लड्डू बना करके चीनी पाकोरिया मिठाई दे करके उस समय लड्डू बनाई है शुंठी खंड आर आम पित्तहर उस समय शुठी मानी सौठ खान के लड्डू गुड़ के बने हुए लड्डू इनको आर आम पित्तहर और सुंदर आम पित्त इनको हरण करने वाले आम और पित्त के रोग को दूर करने वाले सौ के लड्डू गुड़ के लड्डू इनको भी बनाए और पृथक पृथक बांध बस्त्र कोथली भीतर वस्त्र की कोथली में अलग अलग पोटली बना करके अलग अलग पोटली बना करके उनको बांध करके श्री दमयंती जी ने झाली में सजा करके रखा संभाल करके रखा कोले शुखी कोले चूर्ण कोले खंडा आज फिर सूखे बेर बेरों का चूर्ण फिर खंडा कोली आग। और अनेक प्रकार के जो बेर हैं उन बेरों के टुकड़े उनको भी लेकर के नाम लैब शत प्रकार आचार कितने नाम लिए जाए सौ तरह के आचार उनको भी बनाया नारियल खंड और गंगा जल इसी तरह से के नारियल के लड्डू खंड खंडनाड़ उनमें खाण मिलाकर के नारियल के लड्डू फिर और आर नंगा जल और गंगा जल से बनाए गए सुंदर गुड़ के लड्डू माने कहीं गंगा जल के साथ में थोड़ा सा देकर के माने खाण के गंगा जल में बनाए के लड्डू चिर स्थाई खान विकार कॉरिल सकल जहां पर चिर स्थाई काफी दिन तक रखें रहे ऐसे भुने हुए बढ़िया गुड़ के जो लड्डू हैं उनको इन्होंने भेजा है चिर स्थाई खंड विकार सकिल कर सकल। काफी दिन तक टिक सके ऐसे खान के बिकार इनसे बहुत सारी सामग्री बनाई चिर खीर सारंडाली बिकार बहुत समय तक रहने वाले टिकाऊ जो खान का सार है माने बढ़िया पक्की चाशनी बना करके फिर उसे सुंदर पाक बना करके उनकी रचना की चिरस्थाई खीर क्षीरसा और काफी दिन तक रहे ऐसा खीर खीरसा उनको बनाया और मंडादी विकास और अनेक और जो पक्की जो चीज काफी दिन तक टिके ऐसे मंड माने कहीं उबाल करके बनाई हुई पक्की जो चीज है वो भी इन्होंने बनाई मां मह या जो कहीं जो ये जो इमली वगैरह की जो चीज बनती है वो वो उन्हें बना करके रखी चटनी और सौठ जो काफी दिन तक तक टिके ऐसी वस्तु बना करके रखी और अमृत कर्पूर आदि अनेक प्रकार अमृत कर्पूर जो है वो अमृत बेली कर्पूर बेली इनको भी अनेक प्रकार से बनाए अर्थात जैसे राधा मेर जी की कुली आती है ऐसे अमृत अमृत के लिए वो अमृत केली बना करके जो काफी दिन तके तक टके ऐसे अमृत केली बना करके भी रखी फिर शाली काचटी धान्य आत चिड़ा कौरी कच्चे धान इनको भिगो करके उनका चिड़वा बना करके सुखा करके और मन उनको कूट करके धान इत्यादि को और उनका चिड़वा बना करके नए वस्त्र की जो कोथली है उस कोथली में इन्होंने नूतन वस्त्र पर थाली सब भरी नूतन वस्त्र जो है वो नूतन वस्त्र में पोटली बनाकर के अलग अलग रखी थाली सब ये सब रखी है थाली सब भरी थैली जो है वो थैलियों में भर भर करके रखा है कथोक चिड़ा हुए कुछ चूड़ा जो है उसको पानी में भिगो करके और फिर तल करके घृत में भाजिया घी में भून करके और चिन्नी पाके नर्म कैल कल दिया और उन चिड़वाओं को नए बस्त्र की पोथली में रख करके इनको भी कहीं रखा है फिर कपूर मिर्च इलायची लवंग रसबास कपूर डालकर के सुंदर वस्तु जो है मिर्ची कपूर इलायची लौंग इनको भी कहीं मिलाकर के रखा चूर्ण दिया नागुक परम सुबास और इन सबों के चूर्ण को चावल इत्यादि को भून करके चूर्ण करके घी से युक्त करके और उनकी बर्फी बना करके दी है नागुकैल चूर्ण दिया नागुकैल परम सुभाष परम सुगंधित जो पाक है उन पाक को बनाया शाली धान्य खाई पुनः घड़तेर भाजिया शाली धान्य जो है चावल उनको भून करके और घी उनसे सिक्त करके घड़ते भाजिया घी में भून करके चावल के अम्म चूर्ण को चीनी पाके खाने के पाक में कर्पूर आदि दे करके नाडू कहिल उनको भी जमाई हुई उनकी बर्फी बनाई नाडुक ने उनकी बर्फी बना करके प्रस्तुत किया ते ने जानी नाम नाम ए जन्मे यहार। इतनी वस्तुएं बनाई कि उनके नाम को भी इस जन्म में नहीं कहा जा सकता है ऐसे सुंदर सुंदर वस्तु बनाई नाना भक्ष द्रिव्य सहस्त्र प्रकार हजार हजार प्रकार के नाना वस्त्र इनको दिया राघवेर आज्ञा आर कौरे दामंती दम्यंती श्री राघ पंडित को और भी आज्ञा प्रदान कर रही हैं कि दोहार प्रभु स्नेह परम शक्ति इन दोनों के प्रभु के प्रेम में बड़ी भारी शक्ति है उस दोनों के प्रेम में अपूर्व अपूर्व शक्ति होने के कारण श्रीमन महाप्रभु इनकी वस्तुओं को स्वीकार कर भी गई फिर गंगा का आने वस्त्र से छानिया गंगा की रेत लाए गंगा की रेती लाकर के मिट्टी लाकर के वस्त्र से छान करके पापड़ी करिया लईल गंध द्रव्य दिया और उनको थप थपा करके छोटे छोटे से पापड़ी बनाई उनकी और पापड़ी करके गंध द्रव्य देकर के सुगंधित द्रव्य देकर के गंगा की मृत्यु का भी भेजी गंगा जी की नवद्वीप की मृतिका क्या कहना धाम के श्री जी के परम सुंदर मृत्यु उसको भी भेज रहे संधान संधानादि भौरी और सुंदर प्याले में अनेक प्रकार के अचार चटनी इत्यादि भरकर के और उन्हें कपड़े की पोठरी में अच्छी तरह से बांध करके झाली में सीधे सीधे जमा करके कि कहीं मिल नहीं जाए कोई एक चीज दूसरी के साथ में ऐसी राघव पंडित की जो झाली झाली है वो झाली विशेष रूप से तैयार की गई अच्छी तरह से उसे भरा गया जमा करके भरा गया सामान्य झाली झाली हईते द्विगुण झाली को श्री राघव पंडित ने सामान्य जो बाजार में झाली मिलती हैं, उनसे भी बड़ी ऊंची दुगनी झाली उनको तैयार कराया था जिसमें सारी चीजें रखी जा सके और परपाटी करे सब झाली भराई और सब को परपाटी के साथ में एक व्यवस्था के साथ में सब चीज को जमा करके वहां पर रखा झाली बांध मोहर दिल आग्रह कर फिर झाली बांध करके यहाँ पर राघव पंडित की जो झाली है वो झाली को बांध करके और फिर उसमें मोहर दिल उसको बांध करके उसको सील किया गया और सील करके मोहर लगाई गई जिससे चीज फैले नहीं कोई दूसरा बीच में रास्ते में निकाल भी नहीं ले तो यहां पर ये विशेष रूप से बड़ी सुंदर तो झाली बांधी मोहर दिल पहले झाली को सील किया गया बांधा गया फिर उसके ऊपर मोहल और आग्रह करके तीन बोझार झाली वह क्रम क्रमु करिया तीन बोझा उठाने वालों को नियुक्त किया गया जो झाली को उठा ले जाए बदल बदल करके क्रम क्रम करके उस झाली को उठा सके ऐसे तीन बोझारी तीन जो वजन उठाने वाले हैं उन तीन बेलदारों को वहां पर प्रस्तुत किया गया वजन उठाने वालों को प्रस्तुत किया गया और झाल ब्रमश क्रमश कर उस झाली को क्रमशः वे बहन कर रहे हैं संक्षेप संक्षेपे कहल ये झालियर विचार पता नहीं है क्या क्या चीजें, है <laughs> अद्भुत माने एक प्रभाव पड़ है काव्य में दो तरह के सत्य होते हैं एक सत्य है व्यावहारिक सत्य एक है काव्य का सत्य काव्य में जो साहित्यिक काव्य सत्य है वो ही प्रभाव होता है जैसे हनुमान जी ने बृहत पर्वत के आकार का रूप धारण किया ये प्रभाव को प्रस्तुत करने वाले इफेक्ट को प्रस्तुत करने वाला एक सत्य तो काव्य में दोनों प्रकार के सत्यों का प्रयोग किया जाता है एकदम जो वस्तु जैसी है उसका यथार्थ चित्र और कभी कभी प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए भी वो वस्तु को प्रस्तुत किया जाए कि कनक भूत शरीरा सोने के पर्वत के समान हनुमान जी का शरीर उस समय प्रकट हो गया समुद्र की किनारे जब जा रहे हैं अः सीता जी की खोज करने के लिए उस समय सोने के समान पर्वत के समान उनका शरीर तो एक सोने का पर्वत कहकर के जो एक प्रभाव है वो प्रभाव को प्रस्तुत करना यही मुख्य वस्तु होता है और काव्य वो ही सफल होता है जो कि कोई प्रभाव को कहीं प्रस्तुत करे तो यथार्थ सत्य और उसकी जगह साहित्यिक जो सत्य है वो प्रभाव मूलक होता हो तो यहां पर कोई प्रभाव की बात हो प्रस्तुत कहा कि ये संक्षेप की झाली कहकर के जिसका पूर्ण विस्तार है झालनेर ऊपर मोहसिन मकर ध्वज कर पुराण रूप झाल राखे हरिया तत्पर झाली के ऊपर मोहसिन मकरध्वज उस समय चौकीदार बना करके मकर ध्वजी को मकरध्वज एक नाम है महाप्रभु के परकर का मकरध्वज जो है उन मकरध्वज को उनको वो झाली सौंपी गई और मकरध्वज उसे प्राणों के समान अपने साथ में रख रहे हैं जैसे प्राणों की रक्षा की जाए ऐसे उस झाली की रक्षा कर रहे हैं और उसकी देखभाल करते हुए झालू को ले जा रहे हैं मते वैष्णव सब नीला चल आएगा इस तरह से अपने अपने प्रिय सामान को लेकर के महाप्रभु को भेंट करने की जो सामग्री है उसको लेकर के सब लोग नीला चल आए दैवे जगन्नाथ से दिन जल लीला संयोग की बात है कि उस दिन श्री जगन्नाथ प्रभु की जल लीला होने वाली थी जल केली का उत्सव स्नान यात्रा का जल केली का उत्सव भी उस दिन आ गया है नरेंद्र जले गोविंद नौका से उस समय श्री नरेंद्र सरोवर पर श्रीमन जगन्नाथ जी मान जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि रूप श्री मदन मोहन जी वे नरेंद्र सरोवर में नौका विहार करने के लिए विराजमान हुए जल क्रीड़ा करे सक्त भृत्य लैया श्रीमन महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव श्री मदन मोहन जी जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि स्वरूप श्री मदन मोहन जी वे जल क्रीड़ा कर रहे हैं सारे भृत्य बंदु को संग में लेकर के जल क्रीड़ा करते हुए विराजमान हो रहे हैं सही काले महाप्रभु भक्तगुण संगे उस समय श्री महाप्रभु भक्तगुणों को संग में लेकर के नरेंद्र आयला देखी थे जल केली रंगे श्री नरेंद्र सरोवर पर आए और श्री जगन्नाथ जी की जो जल केली है उस जल केली लीला का दर्शन करने के लिए नरेंद्र सरोवर पर आए सब लोग जानते हैं नरेंद्र सरोवर दूर है श्रीमान महाप्रभु के श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से तो अलग नरेंद्र सरोवर पर आए और बहुत सुंदर सरोवर बड़ी सुंदर वहां की शोभा सही काले आइला सब गौरे भक्तगण नरेंद्र से प्रभु संगला मिलन और उस समय सारे भक्तगण श्री नरेंद्र सरोवर पर आए और नरेंद्र सरोवर पर ही श्रीमंद महाप्रभु से गौरियाओं का मिलन हुआ गौरजनों का मिलन हुआ भक्तगण करे सभी प्रभु चरण भक्तगण प्रभु के चरणों में उस समय प्रणाम कर रहे हैं और उठिए प्रभु सवार कैला आलिंगन शिविर महाप्रभु ने उठकर के सब का आलिंगन किया और इस प्रकार उड़िया गौड़िया मिलन ये परम सुंदर हो रहा है गौरिया संप्रदाय सब करिए कीर्तन जितने भी गौरिया हैं वे अपूर्ण रूप से कीर्तन कर रहे हैं गौरव से आए हुए सारे भक्तगण विशेष रूप से कीर्तन कर रहे हैं श्रीमद महाप्रभु की सेवा पद्धति में जैसी सुंदर सेवा पद्धति नवद्वीप की लीला में प्राप्त है सुविधा उतनी सुविधा श्री लीलाचल की लीला में नहीं जब महाप्रभु ग्रह में विराजमान हैं तो वहां पर विष्णुप्रिया प्रार्थन होकर के नदिया बिहारी होकर के जब भी विराजमान हैं तो नदिया बिहारी की जिस प्रकार से सेवा की जा सकती है वैसी सन्यासी वेश में श्रीमत महाप्रभु यदि विराजमान हैं तो उतनी सेवा का सो अवसर प्राप्त नहीं इसलिए श्री नदिया बिहारी का जो ध्यान महाप्रभु की अष्टकालीन लीला में भी जो जितनी भी लीला का ध्यान किया गया वो नवद्वीप की, की, की लीला का ध्यान ज्यादा किया गया श्रीमत महाप्रभु की लीला में नवद्वीप की लीला का ध्यान अष्टकालीन लीला में श्री जगन्नाथ मंदिर में गंभीरा में श्रीमद महाप्रभु का जो आ, उनका रूटीन है वो उसका ध्यान नहीं है अष्टकालीन लीला का मुख्य रूप से जो ध्यान है वो नवद्वीप में क्योंकि तो नवद्वीप लीला में अनेक प्रकार की स्वारस की जो लीला है वो स्वारस की लीला विराजमान है वहां मंत्रोपासनामयी लीला ही नहीं है और वहां पर जो दिनचर्या है महाप्रभु की वो बड़ी स्थिर होकर के विराजमान है सेट होकर के विराजमान है जबकि लीलाचल की जो दिनचर्या है वो बहुत ज्यादा स्थिर नहीं सेट नहीं है इसलिए अष्टकाली लीला के रूप में और जीवों को ऊपर विशेष रूप से कृपा करने के रूप में जैसे लीला श्री नवद्वीप की विराजमान है वैसी लीलाचल में उतनी लीला जीवों के ऊपर अनुग्रह करने वाली नहीं है लीलाचल में प्रभु प्राय एकांत में निवास करते हैं परंतु तो नवद्वीप की जो लीला है वो नवद्वीप की लीला में सारे भक्तगणों के साथ में भी उनका निरंतर संपर्क है गृहस्थ जीवन है कोई भी से मिलने आ सकता है महाप्रभु उनके साथ में मिलते हैं तो गृहस्थ जीवन में अब जहाँ सन्यासी और विरह में व्याकुल होकर के विराजमान हैं वहां पर कौन कब मिलने आए महाप्रभु कब किस भाव में हैं वो सुनिश्चित नहीं है इसलिए प्रायः गौरीज जो भी ध्यान करते हैं वे श्री महाप्रभु की नवद्वित लीला का विशेष रूप से ध्यान करते हैं अब महाप्रभु जैसे प्रातः काल रात्रि को शयन करते हुए करते हुए ही श्री श्रीवास पंडित के आंगन में ही पुष्प मंडप में शयन कर करके सो गए प्रातः काल जल्दी उठकर के फिर श्री महाप्रभु आप पधारेंगे अपने भवन में आएंगे फिर गंगा जी स्नान करने के लिए जाएंगे अब श्री महाप्रभु प्रातः काल जैसे नवद्वीप मैं श्री श्रीवास पंडित के पुष्प महल में पुष्प मंडप में शयन कर रहे हैं और वहां प्रातः काल की लीला का स्मरण कर रहे हैं लीला का स्मरण करते करते महाप्रभु जैसे ही श्री वृंदावन की लीला में प्रवेश करेंगे अर्थात श्री निशांत लीला में प्रातः काल की लीला में निशांत लीला में महाप्रभु ध्यान करते करते जैसे ही प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही जैसे श्री राधिका भाव में अवस्थित तो होंगे या मंजरी भाव में जैसे प्रवेश करेंगे महाप्रभु में है है है कभी श्री है, कभी श्री मंजरी भाव भाव सखी और कभी श्रीमंत महाप्रभु में श्री राधिका भाव है तो महाप्रभु जैसे राधिका भाव में प्रवेश करेंगे तो उस समय जितने भी महाप्रभु के साथ में शयन करने वाले अन्य भक्तगण हैं वे सारे भक्तगण भी मंजरी भाव में श्री नीला में प्रवेश कर लेंगे तो इस प्रकार गौर लीला और वृंदावन लीला नवद्वीप की लीला और वृंदावन की लीला दोनों मिली हुई विराजमान होंगी। महाप्रभु जब वृंदावन की लीला में प्रवेश करेंगे और राधाभाव में आएंगे तो गौर का जो परकर है नवद्वीप का जो परकर है वह अभी ब्रज परिकर स्वरूप में अवस्थित होकर के सिंधु लीला में प्रवेश कर जाएगा इससे पहले महाप्रभु की लीला ध्यान करते हैं अष्टकालीन लीला स्मरण में और महाप्रभु जब ब्रिजलीला में आए तो उनका परिकर भी फिर ब्रिजलीला में प्रवेश कर जाता है तो ये ध्यान की परपाती और इस प्रकार महाप्रभु के माध्यम से यदि ब्रिजलीला का स्मरण किया जाएगा तो वो ब्रिजलीला जितनी मधुर होगी उससे मधुर और कोई दूसरी वस्तु नहीं हो सकती है क्योंकि कृष्ण स्वयं राधिका बनकर के भाव और दुति में विराजमान होकर के राधिका बनकर के जब ब्रज का ध्यान करेंगे तो कृष्ण जैसा ध्यान कृष्ण जैसा अनुभव कोई दूसरे व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता कृष्ण का अनुभव सर्वश्रेष्ठ होगा कृष्ण स्वयं राधिका बनकर के जब उस लीला का दर्शन कर रहे हैं कृष्ण माधु का आश्वरण कर रहे हैं तो वो कृष्ण का आस्वादन सर्वश्रेष्ठ होगा तो सीधे सीधे कृष्ण का आस्वादन करना और श्रीमद महाप्रभु के राधा भाव में कृष्ण का आस्वादन करना उसके फलित में बहुत बड़ा अंतर होगा जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट में बहुत बड़ा अंतर आएगा स्वयं श्री कृष्ण का एक भाव को धारण करके कृष्ण का आस्वादन करना कि मैं किशोर जी की दासी हूं मैं आस्वादन कर रही हूं या किशोरी जी की सखी हूं उस सखी भाव में मंजरी भाव में सहचरी भाव में श्री कृष्ण का आस्वादन करना बहुत बड़ी चीज है जरूर कोई छोटी छोटी मोटी वस्तु नहीं है बहुत बड़ी वस्तु हो गई वो आस्वादन बहुत श्रेष्ठ होगा परंतु तो यदि कोई महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करके महाप्रभु कौन है बोले स्वयं कृष्ण राधा भाव में स्थित हैं ऐसे राधा भाव में स्थित श्री महाप्रभु का आस्वादन और मैं महाप्रभु की का महाप्रभुष्य हूं मैं महाप्रभु का परकर हूं ये विचार करके महाप्रभु जब राधा भाव में विराजमान हुए तो मैं मंजरी भाव में उनके साथ में प्रवेश करूं वो जो आस्वादन होगा उसमें महाप्रभु के माध्यम से proper चैनल में एक तरह से थ्रू महाप्रभु महाप्रभु के माध्यम से जब श्री कृष्ण लीला का माधुर्य होगा तो वो माधुर्यता अपनी, अपनी जो पोटेंशियलिटी है उसके माध्यम से किसी वस्तु का आस्वादन करना और कृष्ण के श्री महाप्रभु के राधा भाव के माध्यम से किसी वस्तु का आस्वादन करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है अंतर आ जाएगा इसलिए जो महाप्रभु के आश्रित होकर के कृष्ण भजन कर रहे हैं वे लोग निर्स परम परम बंदनीय हैं और हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं अहो भाव धारण करते हैं कि श्रीमद महाप्रभु के अनुगत्य महा से ब्रजलीला का आस्वादन करने का हमको सौभाग्य मिल रहा हरी बो ऐसा अहोभाग्य किसी दूसरे का नहीं हो सकता है कि महाप्रभु के माध्यम से हम ब्रजलीला का आस्वादन करें ब्रिजलीला का आस्वादन सभी करते जितने भी रसम प्रदाय हैं सब कर रहे सब में सहचरी भाव है सब में मंजरी भाव है सब में सखी भाव है और वे भी आराधन कर रहे हैं परंतु महाप्रभु के माध्यम से महाप्रभु के चश्मे से श्री कृष्ण के माधुर्य का आश्रदन करना वो चश्मा दूसरों को प्राप्त नहीं है जो गौर भाव को धारण करके गौर अंगृत्य को धारण करके विराजमान है उनको जो चश्मा मिला हुआ है जो दृष्टि मिली हुई है वह दृष्टि अद्भुत होकर के विराजमान इसने श्री महाप्रभु की गंभीर लीला की अपेक्षा रसिक जन जो आस्वादन प्राप्त करते हैं वे श्री नवद्वीप लीला के माध्यम से आस्वादन प्राप्त करते हैं क्योंकि नवद्वीप लीला में महाप्रभु तक पहुंच होना बड़ा सरल है महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में विराजमान हैं, नवद्वीप में ग्रह में विराजमान हैं, और वहां उनका समाज के साथ में अपने परिवेश के साथ में अपनी सोसाइटी के साथ में भी कहीं ना कहीं नर लीला में सहज संबंध है जबकि सन्यासी स्वरूप में महाप्रभु एक तरह से आइसोलेट है सबसे कटे हुए इसलिए श्री गंभीरा लीला में श्रीमत महाप्रभु का निरंतर साहचर्य प्राप्त करना बड़ा कठिन और निरंतर साहचर्य प्राप्त करने के लिए जब तक श्री गोविंद का अनुमति नहीं मिले श्री स्वरूप दामोदर की अनुमति नहीं मिले है राख की अनुमति नहीं मिले तब तक महाप्रभु तक पहुंचना गंभीरा लीला में थोड़ा तो कठिन है सहल उपलब्ध नहीं है नवद्वीप लीला में कभी भी महाप्रभु गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं तो सह रूप में महाप्रभु से मिला जा सकता है और अपने पढ़ से मिलने की बड़ी सुविधा है इसलिए फिर श्री गंभीर लीला में महाप्रभु को विशेष सेवा नहीं दी जा सकती है वहां पर सेवा में बड़ी वर्जनाएं हैं कि ये सेवा ग्रहण करेंगे ये सेवा ग्रहण नहीं करेंगे अब वहाँ पर महाप्रभु अतल ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे परंतु नवद्वीप लीला में खूब अतर लगाओ महाप्रभु के नवद्वीप लीला में खूब भोजन कराओ महाप्रभु को छप्पन भोगा वहां पर श्री महाप्रभु कभी सन्यास आश्रम की मर्यादा उनको लोक संग्रह की दृष्टि से आदर देते हुए विराजमान होंगे परंतु नवद्वीप लीला में कहीं महाप्रभु का गृहस्थ स्वरूप है इसलिए लोकवथ लीला और सेवा की सुविधा नवद्वीप लीला में ज्यादा है नीलाचल लीला में उतनी नहीं है इसलिए प्राय सारा श्रृंगार अब श्री नित्यानंद प्रभु को देखो या सोने से मरे हुए रहे ग्रहस्थ लीला में वहां पर श्री महाप्रभु का श्री नित्यान प्रभु का उनके भक्तगण खूब सेवा करें तो नाकृत लीला में ग्रहस्थ लीला में जैसा सुख प्राप्त है सेवा की जितनी सुविधाएं अवसर प्राप्त हैं सेवा के अवसर कहीं दूसरी जगह उतनी फैसिलिटीज नहीं है उतनी सुविधा नहीं है उतनी अप्रोचेबल भी श्री महाप्रभु नहीं है परंतु तो यहाँ पर पूरी तरह से अप्रोचेबल है और जल्दी से प्राप्त किए जा सकते हैं और महाप्रभु की पूरी तरह से सेवा की जा सकती है इसलिए गौर गदाधर रूप में श्री नवद्वीप की लीला में श्रीमद महाप्रभु जिस विराजमान है उस श्री प्रिया जी के रूप में श्री गदाधर पंडित श्रीमत महाप्रभु स्वयं ही राधा कृष्ण हो करके विराजमान परंतु नीला चल की लीला में श्री गदाधर पंडित को महाप्रभु ने कहीं दूर रखा अपने पास में नहीं रखा लीला में श्री गदाधर पंडित, पंडित महाप्रभु के पास में है महाप्रभु ने संयास लिया तो गदाधर पंडित ने भी संन्यास ले लिया एक तरह से वे भी महाप्रभु के पास में साथ में गए वहीं रहे परंतु महाप्रभु को महाप्रभु ने गदार पंडित को रखा कहा टोटा गोपीनाथ में और स्वयं रहे गंभीरा में परंतु यहां श्री शची मां ने गदार पंडित से कह दिया ना तुम नरंतर नरंतर महाप्रभु के पास में रहोगे श्री महाप्रभु कभी संकीर्तन करते हुए भावावेश में आकर के एक एक से पूछ रहे हैं कृष्ण कहां है कृष्ण कहाँ है कोई मुझे कृष्ण बता दो कृष्ण कहाँ है विरोह में पूछ रहे हैं और किसी ने कहा कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में है और ये सुनते ही महाप्रभु अपने नाखून अपने वक्षस्थल में गड़ा करके अपने छाती को फाड़ने लगे वो तो पास में श्री गदाजा पंडित खड़े हुए थे उन्होंने हाथ पकड़ लिया बोले महाराज ये क्या कर रहे हो गजर हो जाएगा ऐसा मत करो शची माता एकदम कांपने लगी कि यह क्या हो रहा है और उस समय शची माँ श्री गदागर पंडित को नियुक्त करती हैं कि गदाधर ये तुम्हारा दायित्व है तुम तो नमाई के पास में सदा रहोगे नमाई को अकेला नहीं छोड़ोगे तो इस तरह से श्री नवद्वीप की जो लीला है वह गौर गदाधर की अपूर्व होकर के विराजमान उसमें महाप्रभु खूब रत्नों के सोने के श्रृंगार धारण करेंगे नए नए वस्त्र धारण करेंगे महाप्रभु विभिन्न प्रकार के वस्त्र विन्यास उनको धारण करके विराजमान होंगे विभिन्न प्रकार के भोजन उनको आनंद पूर्वक श्रीमद महाप्रभु ग्रहण करेंगे जबकि श्री लीलाचल की लीला में महाप्रभु कहीं सन्यास आश्रम की मर्यादा उसमें कहीं बधे हुए हैं तो ये अपूर्व लीला विराजमान तो जल क्रिया बाीत नर्तन इसी समय जल क्रिया बागीत नर्तन ये सब हो रहा है महाकोलो कोलाहल हो रहा है सब जल में खेल रहे हैं गौरिया संकल्पन आर रोदन मिलिया महाकोलाहल हर ब्रह्मांड भरिया गौरिया जन जिस समय संकीर्तन कर रहे हैं संकीर्तन करते करते वियोग में भी प्राप्त हो जाते हैं और वे रोदन करने लगते हैं तो रोदन जो है उनके साथ में मिलकर के श्री कभी आनंद का रुदन और कभी विरह का रुदन ये जहा प्रकट हो रहा है महाकोलाहल उस समय हो रहा है नाम जप करते हैं सभी लोग सभी भक्त जन परंतु जब कर रहे हैं एक जब है वो है मैकेनिक संख्या पूर्ति करनी है माला कितनी हुई भाई चौसठ माला करनी है अभी सात हो गई चार और बाकी है कभी तो कभी भाई हाथ से टटोलते भी जाते है कि माला इतनी लंबी कैसे हो गई कहीं सुबेलू कहा गया <laughs> तो ये भी दशा हो जाए परंतु नाम का सिद्ध स्वरूप कौन सा है नाम का सिद्ध स्वरूप है जहां नाम विरह में आह के रूप में और मिलन में शीतकाल के रूप में प्रकट वो नाम का सिद्ध स्वरूप अर्थात श्री नाम अनुभव के रूप में प्रकट हो ये है नाम का सिद्ध स्वरूप नाम प्रेम प्राप्त करने के लिए किए जा रहे हैं ये नाम का है साधन स्वरूप तो नाम के दो स्वरूप है साधन भक्ति रूप नाम और सिद्ध भक्ति रूप नाम साधन भक्ति में प्रेम प्राप्त करने के लिए नाम किया जा रहा है कृत साध्या भवे साध्य भावा साधन आवेधा इंद्रियों के द्वारा कृत जो कार्य किया जा रहा है और जिसका लक्ष्य है भाव की प्राप्ति करने उसका नाम है साधन भक्ति इंद्रियों के द्वारा कोई चीज की जाए और उसका लक्ष्य है हृदय में भाव का उदय होना वो हुआ साधन भक्ति सिद्ध भक्ति कौन सी है जहां पर हृदय में जो प्रेम है उसकी रिएक्शन के रूप में उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जहां आह के रूप में श्री कृष्ण नाम निकले विरह के रूप में कृष्ण नाम निकले है हरे कृष्ण कहा हुँ? हे राम कहा हो हे रमणी कहां हो ये व्याकुलता में कृष्ण नाम निकले ये हो गया नाम का सिद्ध स्वरूप या प्यारे का दर्शन करके आनंद में शीत का ओहो कृष्ण कितने आकर्षक हो तुम आह तुम कितने रमणी हो आह चित्त को कैसे हरण करने वाले हो ऐसे हरे कृष्ण राम ये प्रेम की अनुभूति में जहां प्राप्त हो तो वो जो नाम है वो नाम मिलन में शीतकार और विराह में आह के रूप में जब प्रकट हो तो ये नाम का सिद्ध स्वरूप और यहां पर सब भक्तगण गौड़िया संकीर्तन आर रोदन मिलिया किसी के हृदय में मिलन की अनुभूति अनुभूति हो रही है और उस समय शीतकार के रूप में कृष्ण नाम निकल रहा है और किसी के हृदय में श्री कृष्ण नाम हरे कृष्ण मंत्र ये विरह को उत्पन्न कर रहे हैं और विरह के रुदन के रूप में कृष्ण नाम निकल रहे हैं उस समय पूरा ब्रह्मांड भर गया सब भक्त नया प्रभु नामविंद से ही जले सब भक्तों को लेकर के श्री प्रभु जल में डूब रहे हैं और जल में डूबते हुए जल में गोता लगाते हुए श्री महाप्रभु प्रयास करते हुए भी विराजमान जल के लिए करते हुए भी विराजमान हुआ है हो रहे हैं सभा जल को करे लिख कर लेकर के कौतूहल पूर्वक जल के लिए कर रहे हैं प्रभु रे जल क्रीड़ा दास वृंदावन चैतन्य मंगोले विस्तार कर आचे वर्णन श्री चैतन्य चरित्र के व्यास तो श्री वृंदावन दास जी हैं चैतन्य भागवत उसने श्री महाप्रभु की नरेंद्र सरोवर पर जो जल क्रीड़ा है उस जल क्रीड़ा का अपूर्व रूप से वर्णन किया गया कि कोई आपस में व्यातुक्षी लीला करते हुए युद्ध कर रही हैं व्यातक्षी लीला का तात्पर्य है कि जल के छपका दे करके एक दूसरे के साथ में युद्ध करना दो पक्ष प्रतिपक्ष बनकर के प्रतिस्पर्धा करते हुए जल के छीटा देते हुए विराजमान हो रहे हैं और श्री महाप्रभु इतना जल डाल रहे हैं कि सब हार जाए महाप्रभु के सामने इतने न जाने कितनी भूजाएं भी प्रकट हो जाती होंगी एक साथ जल डाल रहे तो उनका आश्रित चैतन्य मंगल में वर्णन किया है पुनः एक से पुनरुक्ति हो जो आचार्यों ने वर्णन कर दिया उसको पुनरुक्ति नहीं कर रहे हैं वैसे लिखने से ग्रंथ का आकार भी बढ़ जल किला करके जब गोविंद चले अपने भवन को श्री मदन मोहन जी का डोला जिस समय लौट करके श्री जगन्नाथ मंदिर में आता है निज़ निजगण लिया प्रभु चल देवालय उस समय श्री महाप्रभु भी अपने सब भक्तों को संग में लेकर के श्री महाप्रभु के साथ में ही श्री जगन्नाथ मंदिर में आते हैं और फिर जगन्नाथ का दर्शन करके श्रीमद महाप्रभु घर पर आए और घर पर आकर के भक्तगणों के साथ में आपने प्रसाद ग्रहण किया जगन्नाथ जी का और इष्ट गोष्ठी करके कुछ समय के के लिए सबके साथ में वार्तालाप की और फिर वार्तालाप करके अपने अपने भवन सबको भेजा है उस समय श्री गोविंद ने राघा पंडित के द्वारा भेजी गई झाली अब श्री महाप्रभु को समर्पित की और ऐसे श्री महाप्रभु सब वस्तु को ले रहे हैं और भोजन घर के किसी कोने में श्री गोविंद ने उस झालने को संभाल करके रख दिया है इस प्रकार आनंद पूर्वक श्री महाप्रभु उस लीला को कर रहे हैं उस लीला का वर्णन किया बोलो गौर बेहरिता गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय सुमताय गौर हरिमो जय जय श्री राधे श्याम